नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से मुलाकात करते हैं और उनकी बातें सुनते हैं और उनकी बातों से बहुत सारी हमें मोटिवेशन मिलती है तो आइए आज के इस खास विशेष मुलाकात कार्यक्रम में राम नारायण महंती है जिनसे हम लोग बात करेंगे पेडीलाइट के विशेष डायरेक्टर भी है तो आइये उनसे बात करते हैं बहुत सारे टेक्निकल चीजें जो इन्होंने स्टेब्लिश किया है और बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है और आप अगर कभी वेबसाइट पर जाएंगे तो इनके बारे में पूरे डिटेल्स आपको मिल जाएगा आप सभी की तरफ से विशेष मुलाकात कार्यक्रम में रामनारायण जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू ओके सर बहुत बहुत स्वागत है आपका विशेष मेला का कार्यक्रम में और रेडियो के माध्यम से रेडियो मधुबन के द्वारा बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं सभी श्रोताओं को आप अपने बारे में बताइए सर जी पिडिलाइट इंडस्ट्री में काम करता हूँ Uh, फेविकल के नाम भी ज्यादा से जाना जाता है हमारा बहुत सारे प्रोडक्ट है फेविकल जानते हैं। और क्विक बहुत सारे वो एरिया में तो बहुत चलता है हमारा राजस्थान और गुजरात बॉर्डर में अच्छा अच्छा तो, अच्छा। तो, तो उसमें मैं काम करता हूँ जी, जी। प्रेसिडेंट टेक्नोलॉजी बोलते काम करता हूँ टेक्नोलॉजी कर तो आइए बहुत ही ये अच्छी बातें होगी आज रामनारायण जी से और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में जैसे कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ आपके माता पिता के बारे में और उस बर्थ प्लेस के बारे में कुछ बातें बताइए हमें मेरा जन्म उड़ीसा में हुआ है उड़ीसा में जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में दशरथपुर एक गांव है उधर हमारा घर है पैतृक घर है मेरे फादर टीचर थे मम्मी तो हाउस वाइफ थे और ज्वाइंट फैमिली उधर ही हम बड़े हुए हैं उसके बाद हम कॉटक में और उसी जगह में पढ़ाई किए तो पढ़ाई के बाद हम ये साइड में आ गए पहले पहले थोड़ा सिंदरी में थे साल फिर सिन्द्री से दालचेर गए थे दालचेर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन में और दालचेर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन से फिर हम लोग गोवा में गए और गोवा से बम्बे आ गए अभी तो बॉम्बे में काफी दिन हो गए बॉम्बे में काफी दिन हो गए अच्छा अच्छा ओके रामनारायण जी बहुत ही अच्छा लगा आपने अपने बारे में और पिताश्री के बारे में बताया वो टीचर थे और पढ़ाते थे तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे लाइफ में हमेशा स्ट्रगल्स रहते हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो मुश्किलें आई थी वो कब और किस लिए थी आपके जीवन मुश्किल या तो कोई मुश्किल तो मेरे लिए मुश्किल तो ऐसे नहीं लेता है तो ठीक है कोई कुछ आ जाता है तो थोड़ा बहुत तो हाँ नहीं।, तो नहीं, तो तो नहीं समझा हम जो मुश्किल है बहुत है और नहीं मैनेज होता है अच्छा आपके जीवन में जैसे बहुत सारे लोगों के साथ आपका मिलना जुलना हुआ है तो वैसे जैसे की हम लोग कभी कभी पढ़ाई करते वक्त किसी फ्रीडम फाइटर को अपना आदर्श मानते हैं या फिर हम जहाँ काम करते हैं उनमें किसी को अच्छा मानते हैं उनको आदर्श मानते हैं तो आप अपने जीवन में किन आदर्श मानते हैं और क्यों मानते हैं फ्रीडम फाइटिंग में तो ये मालूम नहीं है क्योंकि कोई फ्रीडम फाइटर फाइटर मेरा रोल मॉडल नहीं रहा और साइंटिस्ट लोग हैं जिसको तो मैं मानता हूँ जैसे आइंस्टाइन है आइंस्टाइन को हाँ। मैं पसंद करता हूँ वो रोल मॉडल है उनका जो काम जो एरिया में वो करते हैं हुँ हुँ हु. वो एरिया में हम भी काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो अपना विचारधारा एक ही है रिसर्च वर्क अच्छा बॉम्बे में आप काफी टाइम पे हो रह रहे हैं तो बॉम्बे का जो माहौल है किस तरह का है आपके हिसाब से बताइए बॉम्बे अच्छे हैं थोड़ा ज्यादा भीड़ है लेकिन लोग अच्छे रहते है और सब लोग अपना अपना काम करते रहते हैं और कोई किसी का ज्यादा इंटरफरेंस नहीं है और जो काम आप करना चाहते तो कर पाते हो अपॉर्चुनिटी है जो आप काम करना चाहते तो वो मिल जाता है कोई काम आप करना चाहते हो पर रिसर्च करना चाहते हो पढ़ाई करना चाहते हो कल्चरल ये बैकग्राउंड देखना चाहते हो सब तो तो कुछ मिल जाता है बॉम्बे में जैसे कि फिल्मी दुनिया बहुत ही अच्छा है बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी हस्ती वहाँ एक बहुत बड़ा दुनिया है उसको आप उसके तो उसको कैसे देखते हैं और कोई फिल्मी चीज आपको अच्छी लगती हो गाना या वो नहीं फिल्म तो अच्छी लगती है लेकिन बॉलीवुड में, में मेरा ज्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं है आ? तो कोई खास लगाओ नहीं अच्छा अच्छा अच्छा फिल्मों में कौन सी एक फिल्म जो आपको बहुत पसंद आई ऐसा कोई फिल्म मुझे बहुत पसंद तो अभी नहीं आई है अच्छा और गाने गाने पुराने आ गाने थोड़ा मदन मोहन का गाना मुझे अच्छे लगते हैं मदन मोहन का और वही सब गाना मैं सुनता हूँ कभी कभी कोई गाना जो आपका पसंदीदा उसके बारे में बताइए नहीं वो तो बहुत सारे मदन मोहन के गाने जो सुनते तो सब गाने पसंद है लिरिक्स राइटर नहीं नहीं डायरेक्टर है म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर है उनका लिरिक्स राइटर जो राजा मेहंदे गाना काम रहते और म्यूजिक डायरेक्टर है पुराना फिल्म बहुत सारे मदन मोहन ने डायरेक्ट किए ये अच्छा अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मदन मोहन के जो कंपोजिशंस है वो आपको बहुत पसंद आते हैं उनकी बहुत सारे गीत बने हुए हैं तो आइए एक मदन मोहन साहब का कंपोज किया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत गीत अभी हम लोग सुनेंगे खास हमारे राम नारायण जी के लिए आप सुनाए हैं रेडमोड नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो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 पहचाने आख न जाने दिल पहचाने सूरत याद कुछ ऐसी आख न जाने दिल पहचाने सूरत याद कुछ ऐसी याद करूँ तो याद न आए ये कैसी पागल मनवा सोच म डूबा सपनों का संसार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की छन लिए कौन आया? पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई इक पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई तुझे पल तानिए आए को नही छाई जो पद देसी के घर आई एक अनोखा प्यार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे पायद की झनकार लिए कौन आया नमस्कार आप सुन रेडी मधुवन नाइनटी पॉइंट फोर एफ ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में राम नारायण जी हमारे साथ हैं पेडिलइट में विशेष अपनी सेवाएं दे रहे हैं काफी समय से दे रहे हैं और एज ए रिसर्च काम करना उन्हें अच्छा लगता है और उनके जो आदर्श हैं वो आइंस्टाइन है जैसे वो काम करते हैं वैसे इनको भी काम करने का हॉबी है और कुछ न कुछ लोगों को देना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि समाज के लिए किस तरह की बातें अब जरूरत है उसके बारे में बताइए धर भी रहा मैं काम तो किया है गोवा में भी था तो गोवा में भी था मैं उसके बाद कोंकण में था मैं कोंकण का काफी काम किया उधर इंडस्ट्री एसोसिएशन का प्रेजिडेंट और चेयरमैन था मैं और महाराष्ट्र चैम्बर का भी इंडस्ट्री का चेयरमैन था तो काफी काम किया इंडस्ट्री का डेवलपमेंट के लिए और वो रेफरल डेवलपमेंट उधर एरिया में कन थोड़ा फिर बैकवर्ड एयर लग लिया था ऐसे हम काफी तो ही उधर हर एक हर एक दिशा में काम किया उधर एजुकेशन नया सोसाइटी बनाने है नया एजुकेशन लाना है हॉस्पिटल जो भी बंद हो गया था तो चालू करना है उधर एक यूनिवर्सिटी में है यूनिवर्सिटी डॉक्टर बाबा साहेब टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी उसमें काफ़ी योगदान रहा हमारा उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें रहे और उनका मोड ऑफ स्टडीज जो एकेडेमिक्स देखते हैं जिस कौन सा आपको पढ़ाना है कौन सा सिलेबस पढ़ाना है वो वो भी हमने काफी दिन काम किया तो यूनिवर्सिटी है जो अभी महाराष्ट्र का सेंट्रल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जिसका मतलब महाराष्ट्र में जितना कोई चार करीब इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजेस है उनको ऑप्शन है उधर ज्वाइन करने का वो सेंट्रल अप्लेशन यूनिवर्सिटी है ताकि लोग ज्वाइन कर लिए लोग डीम्ड दी यूनिवर्सिटी नहीं है नहीं। तो बहुत सारे उधर ज्वाइन कर लिए वो सब कॉलेज का एप्लेसन उधर है तो उन लोग सिलाबस चेक करते हैं एग्जाम कराते कर हैं तो वो यूनिवर्सिटी का पॉलिसी मेकिंग मैं था और एरिया में काफी हम लोग दो चार हॉस्पिटल जो बंद हो गए थे कुछ को रिवाइव किए मेडिकल कैम्प किए हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग किए और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट किए और सोशल uh, लाइफ जो है हर एक वर्कशॉप लाइफ में काम किए हैं जी। राजापुर से दरों जो कोंकन बेल्ट है तो वो बेल्ट में हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एनवायरमेंट कंट्रोल एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन वो हाईवे जो जाता है गोवा बॉम्बे गोवा हाईवे, उसका डेवलपमेंट ये सब काम किया जी रामनारायण जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आपका सोशल जो वर्क है बहुत अच्छी तरह से आपने किया और बहुत ही अच्छी तरह से आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या फिर जो भी है एजुकेशन के ऊपर भी आपने काम किया बच्चों को पढ़ाने के लिए वगैरह जो भी चीज़ें जरूरत है उन चीज़ों को आप करते गए बात ही अच्छा लगा आपने अपना जीवन जो है दूसरों के लिए भी बहुत काम में लाया है तो खुशी होती है हमें आप जैसे लोगों से मिलकर और आपसे जो जो भी बातें हम लोग सुनते हैं तो प्रेरणा मिलती है कि हमें भी ऐसा काम करना चाहिए और उसके लिए हमें जो है जुनून होना चाहिए अंदर से जैसे आपने अपने काम को करते हुए ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि आपको रेडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग सुन रहे हैं राजस्थान गुजरात और वर्ल्ड वाइड सभी को इंटरनेट के माध्यम से भी सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे मैसेज के तरफ से यही है जो कोई अपना एम्बिशन करना चाहिए और उसके तरफ काम करना चाहिए कैसे तो डेवलपमेंट करने का है तो टेक्नोलॉजी में भी है एरिया में भी तो अपना प्लानिंग करना चाहिए और काम करना चाहिए काम तो बहुत है तो काम करना है करते रहे एरिया में पानी का भी बहुत कमी है हम साइड में काफी देर दे गए हैं हम एरिया में हमारा उधर विंड मिल है रिन्यूएबल प्रोसेस में विंड मिल है उधर हम एरिया में भावनगर में काफी काम किए हैं भावनगर में एक डैम किए हैं <laughs> उधर अभी स्मोकलेस चूल्हा का एक प्लानिंग हम के तरफ से कर रहे हैं अच्छा। जो घर चूल्हा जो स्मोक होता है आ, एक अंधे और उधर एक एक, एक बबूल है जंगली बबूल है जो पानी लेता है है मिट्टी से अच्छा अच्छा उ, उसका हम आ, आ, कंट्रोल करने के लिए वो आ गया अलायंस स्पेसिस जो है हमारा नहीं है वार से आ गया है इन्वेटिव स्पेशस बोलते हैं इन्वेट कर दिया वो एरिया और काफ़ी जमीन बंजार हो जाता है वो क्योंकि पानी वो खींच लेता है तो वो उसको काट के उससे पैलेट बना छोटा छोटा पेलेट बनता है वो आप कुकिंग में यूज कर सकते हैं और कुकिंग में क्या होता है जंगल से काट नहीं लगने ही चाहिए वो, वो वो यूज हो जाता है उसमें दोनों होता है एक तो वो बबूल जो है वो इरेडिकेट होता है कम हो जाता है और घर में स्मोकलेस चूल्हा तो में आपका कुकिंग हो जाता है ये हम ये हम अभी उधर कर रहे हैं और हम उधर अपना पीड़ि के तरफ से काफी काम कर रहे अच्छा। हैं और एलोवेरा प्लांटेशन है लेडीज सेल्फ, सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो काफी काम है उधर उधर हमारा एक हनुमंत हॉस्पिटल बोल के काफी बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ओ। एक एक मैनेजमेंट कॉलेज है, है, साइंटिफिक साइंटिफिक हमारा एरिया का सोसाइटी बाकी कॉलेजेस है आश्रम सला है तो काफी उधर काम हम करते हैं नगर में। कभी माउंट आबू में भी कुछ कीजिए आबू रोड माउंट आबू में भी हमारे राजस्थान में माउंट आबू में हम किए नहीं कुछ अभी तक कभी <laughs> आइए। नहीं अभी नहीं। आपका ये स्वच्छता से मैं जो अभी पहाड़ में था जो अभी उधर काम कर रहा था तब अच्छा से लोग मुझे मिले थे और उधर आने के लिए निमंत्रण किए थे लेकिन मैं एक्सेप्ट भी किया था जाऊंगा बोल के लेकिन अभी नहीं जा पाया था अभी हो सकता है आगे कोशिश करते हैं अच्छा है माउंट आबू ही नहीं मैं नहीं गया लेकिन वो बाकी जाकर तो उदयपुर सब जाता हूँ लेकिन माउंट आबू नहीं गया आइए बहुत अच्छा यहाँ पर देखने जैसा दिलवाड़ा मंदिर वगैरह है नक्की लेक है ऐतिहासिक जगह है जैन मंदिर सुना था ओके रामनारायण जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं इसी तरह करते रहिए बहुत सारी लोगों की दुआएं आपने जमा की हैं और आगे भी आपको जो है इस तरह की दुआएँ मिलती रहेगी लोगों का जितना जो बेनिफिट मिलता जाएगा भावनगर में जिस तरह से लोग आपको मेरे ख्याल से गॉड समझ रहे होंगे वालों को उनका काम देख कर तो ऐसे ही काम करते हाँ, रहे तो जैसे कि आपने मदन मोहन जी को याद किया है संगीत में उनका जो गीत वगैरह अच्छा लगता है तो कुछ गीत मेरे पास है जैसे जुम का गिर रे नए ना बरसे रिम जिम रिम जिम तेरे हाँ, पास नैना बरसे तो नहीं भर से ये गाना आपके लिए मैं ये गाना सुनाएंगे और इस गाने के साथ साथ हम लोग चाहेंगे सभी श्रोताओं से इजाजत और रामनारायण जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच ओके थैंक यू थैंक यू वेरी मच आप सुन रहे हैं रेडी मोदी पॉइंट फोर सुनते रहो